बोलती के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है मोनिका गुप्ता की कहानी सहयोग उन्हीं की जबानी कहानी का शीर्षक है सहयोग सुबह से ही दिनेश बहुत परेशान सा घूम रहा था असल में कुछ देर पहले उसके बचपन के दोस्त रवि की पत्नी का फोन आया वो घबराई हुई आवाज में बोल रही थी भाई साहब हमें आपकी मदद चाहिए वैसे तो दिनेश और रवि बहुत ही अच्छे दोस्त थे पर बच्चों की पढ़ाई और अन्य पारिवारिक कारणों के चलते दिनेश की आर्थिक दशा ठीक नहीं चल रही थी दिनेश ने उस समय तो यह कहकर फोन रख दिया कि आप चिंता ना करो मैं हूं ना पर फोन रखने के बाद वो ये सोच सोच ही परेशान हो रहा था की आर्थिक तंगी के चलते वो उनकी मदद कैसे कर पाएगा बात बात को लगभग महीना बीत गया, दोनों के बीच में कोई कोई नहीं नहीं हुई, दिनेश ने भी भी फोन फोन करने की कोशिश नहीं की, कोशिश पर जब आता तो उसका दिल धड़कने लगता, कि कहीं ये उसके मित्र का फोन ना हो लगभग दो महीने बाद रवि की पत्नी का फोन आया वो बहुत खुश थी वो बहुत खुश थी बार बार उसका धन्यवाद दे रही थी इस पर दिनेश ने हैरान होकर पूछा धन्यवाद किस बात का उसने तो पर बात काट कर बीच में ही वो बोली भाई साहब आपका ये कहना कि चिंता ना करो मैं हूं ना बहुत सहारा दे गया और इन्होंने जो नशा छोड़ने का प्रयास किया था वो भी सफल रहा आपकी से अब ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं ऐसे समय में आपकी तरफ से मानसिक सहयोग मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी हम बहुत जल्द आपसे मिलने आएंगे कहकर उसने फोन रख दिया और दिनेश एक बार फिर कुछ सोचने पर मजबूर हो गया